दोस्तों, कभी किसी ने कुछ ऐसा बोला, जिससे तुम्हारा दिल टूट गया हो? एक कमेंट, एक रिजेक्शन, एक रूट टोन, और तुम पूरे दिन उसके बारे में सोचकर खुद को टॉर्चर करते रहे। डॉन मैग्यूएल रूइस कहता है, यही इंसानी दुख की जड़ है। हम हर चीज को पर्सनल ले लेते हैं। वो कहता है, Nothing others do is सोचो जरा जब कोई तुम्हें इंसल्ट करता है वो असल में तुम्हें नहीं अपने दर्द को एक्सप्रेस कर रहा होता है अगर वो खुद पीस में होता तो वो तुम्हें हर्ट कर ही नहीं सकता था लेकिन हम क्या करते हैं हर चीज को अपने ऊपर ले लेते हैं और अपनी एनर्जी उन बैटल्स में वेस्ट करते हैं जो कभी हमारे थ तो तुम अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हो। एक प्रेस तुम्हें ऊंचा ले जाता है, एक क्रिटिसिज़म तुम्हें गिरा देता है। यानी तुम्हारा मूड, तुम्हारा पीस सब किसी और के वर्ड्स के डिपेंडेंट हो जाता है। और ये डिपेंडेंसी तुम्हें वीक बना देती है। सोचो, अगर तुम अप तब तुम समझ जाओगे कि तुम्हारा वैल्यू किसी के ओपिनियन से डिसाइड नहीं होता, वो तुम्हारा ट्रूथ डिसाइड करता है। एक स्मॉल एग्जांपल लो, अगर कोई तुम्हें कह दे, तुम स्टुपिड हो, और तुम्हें पता है कि ये सच नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा रिएक्शन तभी होता है जब तुम्हारा Ruiis कहता है, When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering. यानी तुम्हारा peace किसी के behaviour पे depend नहीं करेगा। वो चाहे कुछ भी बोले, कुछ भी करे, तुम्हारा अंदर stable रहेगा। दोस्तों, हम सब के अंदर एक approval machine होती है। हम चाहते हैं लोग हमेशा हमें पसंद करें, हमारी तारीफ करें। लेकिन ट्रूथ ये है, तुम दुनिया के सब लोगों को इम्प्रेस कर ही नहीं सकते, और कर भी लिया, तो तुम खुद के ट्रूथ से दूर चले जाओगे। So, stop taking things personally। अगर कोई रूड है, तो वो उसका दर्द है। अगर कोई जेलेस है, तो वो उसका फ़ियर है। और अगर कोई तुम्हें इग्नोर करता है, तो वो उनका केयास है। तुम Even when someone shoots you with words, don't pick up the bullet. यानी、yani、इंसल्ट तब तक दर्द देता है, जब तक तुम उसे अपना बना लेते हो. लेकिन अगर तुम उसे ग्राउंड पे गिरने दो, तो वो सिर्फ एक साउंड रह जाता है, मीनिंगलेस. सोच लो भाई, कितना हल्का फील होता है, जब तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हें हर बात पे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं तुम डिसाइड करते हो कि किस बात को अंदर लेना है और किस बात को हवा में उड़ा देना है। यही है फ्रीडम, यही है स्पिरिचुअल मेच्योरिटी। रूइस कहता है, यू आर नेवर रेस्पॉंसिबल फॉर अदर्स एक्शंस, यू आर ओनली रेस्पॉंसिबल फॉर योर ओन। और जब तुम इस अग्रीमेंट को जीने लगते हो, तो त और realization आता है, जो बाते हम सोच कर खुद को hurt करते हैं, वो ज्यादा तर assumptions होती हैं, जो हमने खुद imagine की होती हैं, और इसी बारे में Don Miguel कहते हैं अगले agreement में, Don't make assumptions,